महाभारत शांति पर्व के चुशदिककशतमोध्याय कड़का कड़िका देश के राजा को कूटनीति का उपदेश युधिष्ठिर्वाच युगक्षा परीक्षे धर्मे लोके भारत दस्यु पीड्यमे चम सेमह युधिष्ठिर ने पूछा भरत नंदन पितामह सत्युग त्रेता और द्वापर ये तीनों युग प्रायः समाप्त हो रहे हैं इसलिए जगत में धर्म का क्षय हो चला है डाकू और लुटेरे इस धर्म में और भी बाधा डाल रहे हैं ऐसे समय में किस तरह रहना चाहिए भीष्मेतिमा पप सु उत्सृज्यापि घृणाम काल ही यथावर्तेत विष्णु जी ने कहा भरत नंदन ऐसे समय में मैं तुम्हें आपत्ति काल की वह नीति बता रहा हूँ जिसके अनुसार भूमिपाल को दया का परित्याग करके भी समयोचित बर्ताव करना चाहिए अप्युदाहासम पुरातनम भारद्वाज से संवाद राग शत्रुंजय इस विषय में भारद्वाज कड़िक तथा राजा शत्रुंजय के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है राजा शत्रुंजय नाम सौ महारथ भारद्वाज मुक्रक्षार्थ निश्चय सौ वी देश में शत्रुंजय नाम से प्रसिद्ध एक महारथी राजा थे उन्होंने भारद्वाज कड़े के पास जाकर अपने कर्तव्य का निश्चय करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रश्न किया अलब्धम केन विवर्धते वर्धतम पाल्यते केन प्रणयेत कथम के के तंप। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है प्राप्त द्रव्य की वृद्धि किस प्रकार हो बढ़े हुए द्रव्य की रक्षा किससे की जाती है और उस संरक्षित द्रव्य का सदुपयोग कैसे किया जाना चाहिए तस्मे विनिश्चित अर्था परिप्रेष्ट उर्थ निश्चय वाच ब्राह्मण ओ वाक्यम इदम हे तो मद राजा शत्रुजय को शास्त्र का तात्पर्य निश्चित रूप से ज्ञात था उन्होंने जब कर्तव्य निश्चय के लिए प्रश्न उपस्थित किया तब ब्राह्मण भारद्वाज कणिक ने यह युक्ति युक्त उत्तम वचन बोलना आरंभ किया पुरुषः अछिद्र छिद्र राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए राजा अपने में छिद्र अर्थात दुर्बलता न रहने दे शत्रु पक्ष के छिद्र या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे और यदि शत्रुओं की दुर्बलता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे नित्य सर्वाणि जो सदा दंड देने के लिए उद्यत रहता है उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं इसलिए समस्त प्राणियों को दंड के द्वारा ही काबू में करे एवं दंडम प्रसंस पंडिता चतुर्थ तस्म प्रधान दंड इस प्रकार तत्वदर्शी विद्वान दंड की प्रशंसा करते हैं अतः साम दान आदि चारों उपायों में दंड को ही प्रधान बताया जाता है छिन्न मूल एक जीवन मत कथम ही शाखा तिस्े जो छिन्न मूल एवं यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन निर्वाह करने वाले सभी सत्रों का जीवन नष्ट हो जाता है यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती है मूलमेवादितिंद से पंडित तथ सहां पक्षम च मूलमेवान विद्वान पुरुष पहले शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद तत्पश्चात उसके सहायकों और पक्षपातियों को भी उस मूल के पथ का ही अनुसरण समित्रतम आपादास्पद काले तो विचार संकट काल उपस्थित होने पर राजा सुंदर मंत्रणा उत्तम पराक्रम एवं उत्साह पूर्वक युद्ध करे तथा अवसर आ जाए तो सुंदर ढंग से पलायन भी करे आपातकाल के समय आवश्यक कर्म ही करना चाहिए पर सोच विचार नहीं करना चाहिए वांग लक्षण पूर्वाभिभाषे च काम क्रोध राजा केवल बातचीत में ही अत्यंत विनयशील हो हृदय को छुरे के समान तीखा बनाए रखे पहले मुस्कुरा मुश्कर, कर मुस्कुराकर मीठे वचन बोले तथा काम क्रोध को त्याग दे सपत्न सहित कार्य कृत संधिम्न वे स्वसे अपक्रमे तततः शीघ्र शत्रु के साथ किए जाने वाले समझौते आदि कार्य में संधि करके भी उस पर विश्वास न करे। अपना काम बुद्धिमान पुरुष शीघ्र ही शत्रु च मित्र शांत नित्य सचोहित गृह सर्पयता शत्रु को उसका मित्र बनकर मीठे वचनों से ही शांतुना देता रहे परंतु जैसे सर्प युक्त ग्रह से मनुष्य डरता है उसी प्रकार उस शत्रु से भी सदा उद्विग्न रहे यस्य बुद्धि परिभवे तबतीत सांत्वित अनागतेन दुष्प्रघ प्रत्युत्पन्न पंडितम् जिसके बुद्धि संकट में पड़कर शोका शोकाभिभूत हो जाए उसे भूतकाल की बातें राजा नल तथा भगवान श्रीराम आदि के जीवन वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दे जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देखकर शांत करे अंजलि देखकर शत्रु के सामने हाथ जोड़े शपथ खाए आश्वासन दे और चरणों में सिर झुकाकर बातचीत करे इतना ही नहीं वह धीरज देकर उसके आंसू तक पहुंचे वह द मित्र स्कंधे नाप्त कालम तो विज्ञा भिंद मरी जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर धोना पड़े तो वह भी करे परंतु जब अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर लटककर कर दिया जाता है मुहूर्तम राजेन्द्र तेन्दुकावज्वल न तो सा नचि धूमे न चिरम नरह राजेन्द्र दोही घड़ी सही मनुष्य तिंदुक की लकड़ी की मशाल के समान जोर जोर से प्रज्वलित हो उठे शत्रु के सामने घोर पराक्रम प्रकट करे दीर्घकाल तक भूमि की आग के समान बिना ज्वाला के ही धुआं न उठावे मंद पराक्रम का परिचय न दे नानाकोर्थसबंध कृतघे नाचरे अर्थे तो शक्यते भोक्त्यो गर्वाणी कार्याशेषा कार्येण अनेक प्रकार के प्रयोजन रखने वाला मनुष्य कृतघ के साथ आर्थिक संबंध न जोड़े किसी का भी काम पूरा न करें क्योंकि जो अर्थी अर्थात प्रयोजन सिद्धि की इच्छा वाला होता है उससे तो बारंबार काम लिया जा सकता है परंतु जिसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है वह अपने उपकारी पुरुष की उपेक्षा कर देता है इसलिए दूसरों के सारे कार्य जो अपने द्वारा होने वाले हो अधूरे ही रखने चाहिए कोकिल बराह मेरोशून्य बेस्म नट से भक्ति मित्र सेतरे कौयल सुवर सुमेरुपर्वत नट तथा अनुरक्त सुहृद इनमें जो श्रेष्ठ गुण या विशेषताएं हैं उन्हें राजा काम मिले अर्थात कोयल का श्रेष्ठ गुण है कंठ की मधुरता स्वर के आक्रमण को रोकना कठिन है यही उसकी विशेषता है मेरु का गुण है सबसे अधिक उन्नत होना सूने घर की विशेषता है अनेकों को आश्रय देना नट का गुण है दूसरों को अपने क्रिया कौशल द्वारा संतुष्ट करना तथा अनुरक्त सुहित की विशेषता है हित हितपरायणता ये सारे गुण राजा को अपनाने चाहिए उत्थायोत्थाय ग नित्ययुक्त रिपोर्गान कुशल चा प्रेख्यत यद्यप्य कुशलम भवेत राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन उठ उठकर पूर्ण सावधान हो शत्रु के घर जाए और उसका अमंगल ही क्यों न हो रहा हो सदा उसकी कुशल पूछे और मंगल कामना करे ना ना जो आलसी है कायर है कायर अभिमानी है लोक चर्चा से धरने वाले और सदा समय की प्रतीक्षा में बैठे रहने वाले हैं ऐसे लोग अपने अभीष्ट अर्थ को नहीं पा सकते नात्म छिद्रमृपुरद्या विद्या छिद्रम पर रक्षित्मात्म राजा इस तरह सतर्क रहे कि उसके छिद्र का शत्रु को पता न चले परंतु वह शत्रु के छिद्र को जान ले जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटकर छिपा लेता है उसी प्रकार राजा अपने छिद्रों को छिपाए रखे बकवचंत सिंह वच्च्च पराक्रमित सर्वच्च पतेह राजा बगुले के समान एकाग्र होकर कर्तव्य विषय का चिंतन करे सिंह के समान पराक्रम प्रकट करे भेड़िये की भांति सहसा आक्रमण करके शत्रु का धन ले, तथा बाण की भांति पर टूट पड़े पानमक पानमक नार्य मृगया गे तम एतान से वेत प्रसंगो दोषवान पान जुआ स्त्री शिकार तथा गाना बजाना इन सब का संयम पूर्वक अनासक्त भाव से सेवन करें क्योंकि इनमें आसक्ति होना अनिष्ट कारक है में काम। अंधा स्यांध राजा बांस का धनुष बनावे हिरण के समान चौकन्ना होकर सोए अंधा बने रहने योग्य समय हो तो अंधे का भाव किए रहे और अवसर के अनुसार बहरे का भाव भी स्वीकार कर ले देश काल महासाध्य विक्रमित चढ़ देश काल अति तो ही विक्रमो निष्फलो भवें बुद्धिमान पुरुष देश और काल को अपने अनुकूल पाकर पराक्रम प्रकट करे देश काल की अनुकूलता न होने पर किया गया पराक्रम निष्फल होता है काला कालो संप्रधार्य बलम बच्चा तथा अपने लिए समय अच्छा है या खराब अपना पक्ष प्रबल है या निर्बल इन सब बातों का निश्चय करके तथा शत्रु के भी बल को समझकर युद्ध या संधि के कार्य में अपने आप को लगावे दंडे नोपत्न जो गर्भं अश्वं जो राजा राजा से नतमस्तक हुए शत्रु को पाकर भी उसे नष्ट नहीं कर देता वह अपनी मृत्यु को आमंत्रित करता है ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी मौत के लिए ही गर्भ धारण करती है सुपस्पिताल फल सुरारूह आमा सिया पक्का निज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हों परंतु फल न हो फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके के समान तथा तो स्वयं कभी जीर्ण शीर्ण न हो आसा कालवतीम कुरया तम च विघ्ने नोजय तो निमित्तं तो चापि राजा शत्रु की आशा पूर्ण होने में विलंब पैदा करे उसमें विघ्न डाल दे उस विघ्न का कुछ कारण बता दे और उस कारण को युक्त संगत सिद्ध कर दे भीतव संविधातव्यम जावत भयम अनागत आगत तो भय दृष्टि प्रहर्तव्यम अभीतवत जब तक अपने ऊपर भय न आया हो तब तक डरे हुए की भांति उसे टालने का प्रयत्न करना चाहिए परंतु जब भय को सामने आया हुआ देखे तो निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए न संशय अनाह्य नरो भद्राणी पश्यति संशय पुनरारूह्य यदि भाटी पाशियाती जहाँ प्राणों का संशय हो ऐसे कष्ट को स्वीकार किए बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं कर पाता प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है अनागतम विदानी याद ये भय उपस्थितम पुनर्वृद्धि किंचन अनिवृत्तम निशा भविष्य में जो संकट आने वाले हो उन्हें पहले से ही जानने का प्रयत्न करे और जो भय सामने उपस्थित हो जाए उसे दबाने की चेष्टा करें दबा हुआ भय भी पुनः बढ़ सकता है इस डर से यही समझें कि अभी वह निवृत्ति ही नहीं हुआ है और ऐसा समझकर सतत सावधान रहें। प्रत्युपस्थित काल से सुख अनागत सुखाशा च नैव बुद्धिमतां बुद्धिमता जिसके सुलभ होने का समय आ गया हो उस सुख को त्याग देना और भविष्य में मिलने वाले सुख की आशा करना यह बुद्धिमानों की नीति नहीं है यो ऋणा सह संधाजह सुखम स्विते विश्वसन सवृक्षाजे प्रसुप्तों वत प्रतिबुद्यते जो शत्रु के साथ संधि करके विश्वासपूर्वक सुख से सोता है वह उसी मनुष्य के समान है जो वृक्ष की शाखा पर गाढ़ी नींद में सो गया हो ऐसा पुरुष नीचे गिरने शत्रु द्वारा संकट में पड़ने पर ही सजग या सचेत होता है कर्मणा तेन मृदुना दारुणरच उधरे दीनम आत्मा समर्थो धर्म मनुष्य कोमल या कठोर जिस किसी भी उपाय से संभव हो दीन दशा से अपना उद्धार करे इसके बाद शक्तिशाली हो पुनः धर्माचरण करे ये सपत्ना सपत्न उपेवेत आत्मा बोधिहता पर जो लोग शत्रु के शत्रु हो उन सब का सेवन करना चाहिए अपने ऊपर शत्रुओं द्वारा जो गुप्तचर नियुक्त किए गए हो उनको भी पहचानने का प्रयत्न करें चार स्तः विधि कार्य आत्मनोथ पर प्रवेश अपने तथा शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचर नियुक्त करे जिसको कोई जानता पहचानता न हो शत्रु के राज्यों में पाखंड वेधारी और तपस्वी आदि को ही गुप्तचर बनाकर भेजना चाहिए उद्यानेशो उद्यान बिहारेशु प्रशु पानागारे प्रवेश गुप्तचर बगीचा घूमने फिरने के स्थान पौसला धर्मशाला मध विक्री के स्थान नगर के प्रवेश द्वार तीर्थ स्थान और इन स्थलों में विचरे। कंटकाः कपट कपटपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले पापात्मा चोर तथा जगत के लिए कंटक रूप मनुष्य वहां छत धारण करके आते रहते हैं उन सब का पता लगाकर उन्हें कैद कर ले अथवा भय दिखाकर उनकी पाप वृत्ति शांत कर दे ना, ना, ना परीक्ष जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास न करे परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास न करे क्योंकि अधिक विश्वास से भय उत्पन्न होता है अतः बिना मुझे किसी पर भी विश्वास न करे विश्वास उत्पन्न करके जब कभी उसका पैर लड़खड़ाता देखे अर्थात उसे कमजोर समझे तभी उस पर प्रहार कर दे असंख्यम अभि संकेत नित्य संकेत संकता भयम ज संकता जातम समूहलम जो संदेह करने योग्य न हो ऐसे व्यक्ति पर भी संदेह करे उसकी ओर से चौकन्ना रहे और जिससे भय की आशा का आशंका हो उसके ओर से तो सदा सब प्रकार से सावधान रहे क्योंकि जिसकी ओर से भय की आशंका नहीं है उसके ओर से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह जड़ मूल सहित नष्ट कर देता है अवधानहीन मोटहीन के के हित के प्रति मनोयोग दिखाकर मौन व्रत लेकर गेरुआ वस्त्र पहनकर तथा जटा और मृग जन्म धारण करके अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करे और जब विश्वास हो जाए तो मौका देखकर भूखे भेड़ियों की तरह शत्रु पर टूट पड़े पुत्रो वा यदि भ्रता पिता वा यदि भाई पिता अथवा मित्र जो भी अर्थ प्राप्ति में विघ्न डालने वाले हो उन्हें ऐश्वर्य चाहने वाला राजा अवश्य मार डाले गुरुरप्यविप्त कार्य कार्यमत उत्पथम प्रतिपन्न दंडोन यदि गुरु भी घमंड में भर कर कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं समझ रहा हो और बुरे मार्ग पर चलता हो तो उसके लिए भी दंड देना उचित है दंड उसे राह पर लाता है अभ्युत्थानाभिवादाभ्याम संप्रदाय प्रति पुष्प फलाघाती तीक्षण तुंड शत्रु के आने पर उठकर उसका स्वागत करे उसे प्रणाम करे और कोई अपूर्व उपहार दे इन सब वर्ताओं के द्वारा पहले उसे वश में करे इसके बाद ठीक वैसे ही जैसे तीखी चोच वाला पक्षी वृक्ष के प्रत्येक फूल और फल पर चोच मारता है उसी प्रकार उसके साधन और साध्य पर आघात करे ना क्षेत्र परमाणी ना ना ना हत्वा छिड़ी नाती महति शि राजा मछली मारो की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पा सकता है नास्त्या प्रणाम मित्र वापे नामर्थ्य योगा जायंत मित्रिथा कोई जन्म से ही मित्र अथवा शत्रु नहीं होता है सामर्थ्य योग से ही शत्रु और मित्र उत्पन्न होते रहते हैं अमित्र दुंचेत करुणार्यप दुखम त्र न कर्तव्य हंड्यावापकिनिण शत्रु करुणाजन वचन बोल रहा हो तो भी उसे मारे बिना न छोड़े जिसने पहले अपना अपकार किया हो उसको अवश्य मार डाले और उसमें दुख न माने संग्रहानुग्रह यत्न सदा कार्यो नापी यो ना भूत मिच्छता ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाला राजा दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा लोगों को अपने पक्ष में मिलाए रखने तथा दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए बना रहे और शत्रुओं का दमन भी प्रयत्न पूर्वक करें प्रहरेतरम अशिना पचे चुदे प्रहार करने के लिए उद्यत होकर भी प्रिय वचन बोले प्रहार करने के पश्चात भी प्रियवाणी ही बोले वार से शत्रु का मस्तक काट कर भी उसके लिए शोक करे और रोए निमंत्र ये तथा नम्मा नितिक्षया लोकाराधन मित्येत कर्तव्यूत क्षता ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को मधुर वचन बोलकर दूसरों का सम्मान करके और सहनशील होकर लोगों को अपने पास आने के लिए निमंत्रित करना चाहिए यही लोक की आराधना अथवा साधारण जनता का सम्मान है इसे अवश्य करना चाहिए न शुष्क वैरम अनर्थकम् सुख न करे तथा दोनों बाहों से तैरकर नदी के पार न जाए यह निरर्थक और आयुनाशक कर्म है यह कुत्ते के द्वारा गाय का सिंह चबाने जैसा कार्य है जिससे उसके दांत भी रगड़ उड़ते हैं और रस भी नहीं मिलता है त्रिवर्गे त्रिविधा पीड़ान अनुबंधा एवच अनुबंधा सुभागे पीड़ा परिवर्जय धर्म अर्थ और काम इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में लोभ मूर्खता और दुर्बलता यह तीन प्रकार की बाधा अर्चन उपस्थित होती है उसी प्रकार उनके शांति सर्वहितकारी कर्म और उपभोग ये तीन ही प्रकार के फल होते हैं इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ जानना चाहिए परंतु तीनों प्रकार की बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए ऋणशेषम अग्निशेषम शत्रुशेषम तथई बच पुनः पुनः प्रवर्धनते ऋण अग्ने और शत्रु में से कुछ बाकी रह जाए तो वह बारंबार बढ़ता रहता है इसलिए इनमें से किसी को शेष नहीं छोड़ना चाहिए वर्धमान मृणम तिष्ठेन परिभूता शत्रु जनयंते भयम तीव्रम व्याधे चाप्यपेक्षिता यदि बढ़ता हुआ ऋण रह जाए तिरस्कृत शत्रु जीवित रहे और उपेक्षित रोग शेष रह जाए तो ये सब तीव्र भय उत्पन्न करते हैं ना सम्यकृत कार्य समत्त सदा भवे कंट को पे ही दुश्चिन्नो विकारमे किसी कार्य को अच्छी तरह संपन्न किए बिना न छोड़े और सदा सावधान रहे शरीर में गड़ा हुआ कांटा भी यदि पूर्ण रूप से निकाल न दिए जाए उसका कुछ भाग शरीर में ही टूट कर रह जाए तो वह चिरकाल तक विकार उत्पन्न करता है वधे न मनुष्याणाम मार्गाणाम दूषणे न अगाराण विनाश्च पर राष्ट्र विनाशहित मनुष्यों का वध करके सडकें तोड़ फोड़ कर और घरों को नष्ट भ्रष्ट करके शत्रु के राष्ट्र का विध्वंस करना चाहिए गृदीन स्वचेष सिंह विक्रम अनुग्न काक संके भुजंग चरित गिद्ध के समान दूर तक दृष्टि डाले बगुल के समान लक्ष्य पर दृष्टि जमाए कुत्ते के समान चौकन्ना रहे और सिंह के समान पराक्रम प्रकट करें मन में उद्वेग को स्थान न दे कौवे के भांति सशंक रहकर दूसरों के चेष्टा पर ध्यान रखें और दूसरे के बिल में प्रवेश करने वाले सर्प के समान शत्रु का छिद्र देखकर उस पर आक्रमण करे सूरम अज्जलिपात नुब्धमत तथा प्रधान समतुलग्रह जो अपने से सूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर में करे जो डरपोक हो उसे भय दिखाकर फोड़ ले लोभी को धन देकर काबू में कर ले तथा जो बराबर हो उसके साथ युद्ध छेड़ दे श्रेणी मुख्य उपजापेशो वल्लभानु अमात्यान पर भेद संघातरपेम अनेक जाति के लोग जो एक कार्य के लिए संगठित होकर अपना दल बना लेते हैं उस दल को श्रेणी कहते हैं ऐसे श्रेणियों के जो प्रधान हैं उनमें जब भेद डाला जा रहा हो और अपने मित्रों को अरुणय विनय के द्वारा जब दूसरे लोग अपनी ओर खींच रहे हो तथा जब सब ओर भेद नीति और, और दलबंदी के जाल बिछाए जा रहे हो ऐसे अवसरों पर अपने मंत्रियों के पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए ना तो वे फूटने पावे और न स्वयं ही कोई दल बनाकर अपने विरुद्ध कार्य करने पावे इसके लिए सदत सावधान रहना चाहिए मृदु रित्यंते तीक्षण काले भवे तो मृदु काले मृद राजा सदा कोमल रहे तो लोग उसकी अवहेलना करते हैं और सदा कठोर बना रहे तो उससे उद्विग्न हो उठते हैं अतः जब कठोरता दिखाने का समय हो तो वह कठोर बने और जब कोमलतापूर्ण बर्ताव करने का अवसर हो तो कोमल बन जाए मृदुर हंत मृदु नंत दारुणम ना साध्यम मृदु न तस्मा तृण तरो मृदु बुद्धिमान राजा कोमल उपाय से कोमल शत्रु का नाश करता है और कोमल उपाय से ही दारुण शत्रु का भी संहार कर डालता है कोमल उपाय से कुछ भी असाध्य नहीं है अतः कोमल ही अत्यंत तीक्ष्ण है काले मृदुवती काले भवती दारुणः हम प्रसादित कृत्या शत्रु जो समय पर कोमल होता है और समय पर कठोर बन जाता है वह अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेता है और शत्रु पर भी उसका अधिकार हो जाता है पंडित न विरुद्ध सन्दूर स्थोस्मित ना स्वचित दीर्घ बुद्धिमतो बाहू याभ्याम हिंसति विद्वान पुरुष से विरोध करके मैं दूर हूँ ऐसा समझकर कर निश्चिंत नहीं होना चाहिए क्योंकि बुद्धिमान की बाहें बहुत बड़ी होती है उसके द्वारा किए गए प्रतिकार के उपाय दूर तक प्रभाव डालते हैं अतः यदि बुद्धिमान पुरुष पर चोट की गई तो वह अपने उन विशाल भुजाओं द्वारा दूर से भी शत्रु का विनाश कर सकता है न तर न पार न तर पुनरा पर नरेत नीरो न पत न जिसके ना उतर पक पक सके, उस नदी को तैलने का साहस न करे जिसको शत्रु पुनः बलपूर्वक वापस ले सके ऐसे धन का अपरण न करे ऐसे वृक्ष या शत्रु को खोदने या नष्ट करने की चेष्टा न करे जिसके जड़ को उखाड़ फेंकना संभव न हो सके तथा उस वीर पर आघात न करे जिसका मस्तक काटकर धरती पर गिरा न सके यदि तदम विजनाभि न चद समाचरे प्रयुक्त न कथम विभावें अतोमोकमिता यह जो मैंने शत्रु के प्रति पाप पूर्ण वर्ताओं का उपदेश किया है इसे समर्थ पुरुष संपत्ति के समय कदापि आचरण में न लावे परंतु जब शत्रु ऐसे ही वर्ताओं द्वारा अपने ऊपर संकट उपस्थित कर दे तब उसके प्रतिकार के लिए वह इन्हीं उपायों को काम में लाने का विचार क्यों न करे इसीलिए तुम्हारे हित की इच्छा से मैंने यह सब कुछ बताया है यथावधुक्तम वचनम हितार्थना प्रेरण था करोन चेतन श्रीप्ता हितार्थी ब्राह्मण भरद्वाज भारद्वाज कणिक की कही हुई उन यथार्थ बातों को सुनकर सौवीर देश के राजा ने उनका यथोचित रूप से पालन किया जिससे वे बंधु बांधव सहित समुज्वल राजलक्ष्मी का भोग करने लगे इत महात शांति परमढ़ी आपद्धर्म परमढ़ि कड़िकोपदेश चुप्रिशदतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कड़िक का उपदेश विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ